संभवतः भूगोल ही मानव के सबसे पुराने बौद्धिक कार्य का केंद्र रहा है इसकी नींव भारत चीन यूनान अरब तथा अन्य देशों के विद्वानों द्वारा प्राचीन काल में ही डाली गई जब उन्होंने अपने स्थानों के अतिरिक्त अन्य देशों और वहां के लोगों के बारे में लिखने का साहस किया ईसा से लगभग 10वीं शताब्दी पूर्व लिखे गए अथर्ववेद में उस समय तक प्राप्त ज्ञान के अनुसार पृथ्वी इसके भू-लक्षण जैव भूगोल तथा मानव बस्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है भारतीय मनीषियों ने विश्व के विभिन्न भागों विशेषकर मध्य एशिया पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जाकर भारतीय संस्कृति विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचाया इसी प्रकार चीनी विद्वानों ने भी उस समय के ज्ञात विश्व के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर भारत की यात्राएं की ऐसा ही मिश्र, इराक, युनान और अरब के यात्रियों ने भी किया ये लोग अज्याद देशों के प्रथम खोज करता थे इन लोगों की अनभव आधारित ज्यान से एक अदभुत संस्कृति की उत्पत्ति हुई जिसके चिन्ह आज भी दक्षिण दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया में कुछ मानवीय मूल्यों की समानता के रूप में देखे जा सकते हैं इससे विभिन्नता में एकता का आभास होता है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मिलिटस निवासी थेल्स ने जो यूनान का भूगोलवेत्ता था पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में बताया ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में टॉलेमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में एक रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया भारतीय ज्योतिषियों तथा भूगोलवेत्ताओं का योगदान उनके अपने समय से बहुत अधिक विकसित था कॉपरनिकस से 1 शताब्दी पूर्व आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रिय ब्रम्हांड के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया और भासकराचारी ने न्यूटन से 1200 वर्ष पहले प्रित्वी के गुरुत्वा कर्षण का उल्लेह किया। कालिदास रचित मेखदूत में मध्य भारत के भूगोल का वरणन अत्यधिक सठीक है। अरब के लोगों ने भी इस दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है तथा ज्ञात ज्ञान को दूर-दूर तक फैलाया है 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की और यहां की भूमि तथा लोगों के बारे में लिखा 14वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नए-नए देशों तथा समुद्री मार्गों की खोज से यूरोप के बाहर विश्व के भौतिक स्वरूप विभिन्न स्थानों तथा लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई इससे यूरोप के लोगों को अधिक जनसंख्या वाले यूरोप से अल्प जनसंख्या वाले अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका प्रवास करने में मदद मिली इससे यूरोप के लोगों को संसाधन समृद्ध एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से लगभग पूरी तरह अपने अधीन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ 18वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त भौगोलिक विवरणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के प्रयास आरंभ हो गए थे इसमें दो जर्मन भूगोलवेत्ताओं एवी हंबोल्ट तथा कार्ल रिटर ने प्रमुख भूमिका अदा की इससे पूर्व महान जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने भूगोल को संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान जिसे विज्ञान कहते हैं में उचित स्थान दिया था उन्होंने भूगोल को पांच उपभागों गणितीय भूगोल नैतिक अर्थात सांस्कृतिक भूगोल राजनीतिक भूगोल व्यवसायिक भूगोल तथा धार्मिक भूगोल में बांटा भूगोल स्कूलों में बड़ा लोकप्रिय विषय बन गया क्योंकि इसने इच्छुक प्रवासियों प्रशासकों तथा व्यापारियों को विभिन्न स्थानों की उचित जानकारी दी धीरे-धीरे स्थानों और लोगों के वर्णन के अतिरिक्त प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति मानव प्रतिक्रियाओं में विभिन्नता की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल पर्यावरण और मानव के गतिक संबंधों और भूपृष्ठ पर उसके प्रभावों के अध्ययन के रूप में उभरकर सामने आया परंतु प्रकृति और मानव संबंधों के प्रश्न पर भूगोलवेत्ता एकमत नहीं थे जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि पर्यावरण मानव और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है नियंत्रणवादी कहलाए इनका नेतृत्व फ्रेडरिक रेड्ज़ेल तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन ने किया दूसरी तरफ वे लोग जिन्होंने कहा कि मानव नए-नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को अपने अनुरूप बदल लेता है संभववादी कहलाए इनका नेतृत्व विडेल डी ला ब्लाश तथा एल फेवर ने किया इस प्रकार 20वीं शताब्दी में भूगोल एक ऐसे विषय के रूप में उभर कर आया जिसने भूपृष्ठ का अध्ययन क्रमबद्ध एवं क्षेत्रीय दो दृष्टिकोणों से किया क्रमबद्ध भूगोल में भूआकृतिक विज्ञान जलवायु जैव भूगोल राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल स्वास्थ्य भूगोल आदि उपविषय शामिल हैं जबकि क्षेत्रीय भूगोल में प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान प्रादेशिक विकास प्रादेशिक योजना क्षेत्र योजना आदि शामिल हैं क्या है हमारी चारों ओर क्या है हमारी चारों चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूगोल का विकास विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा विषय संपादन आरपी मिश्रा आलेख एमएन कॉल तथा आरके गंजू निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर संजय कुमार ध्वनि अंकन सतीश लाळे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन